विचार दक्षिणा मूर्ति स्तोत्र का चल रहा है कल इस प्रसंग में तीन श्लोकों की बात कही गई थी पहले में यह प्रसंग आया था कि एक प्रकाश प्रकाशात्मक सत्ता है तो एक समान सब भाषित होना चाहिए दूसरी बात ऐसा क्यों न मान लिया जाए कि सब पदार्थ अपने अपने प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है उसका उत्तर दिया कि एक ही प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं हम पहले बता चुके हैं कि बुद्धि में दो भाग हैं एक ज्ञान भाग एवं एवं एक क्रिया भाग है उसी से ज्ञानेन्द्रियों का संबंध है और कर्मेंद्रियों का संबंध है ज्ञानेन्द्रियों एवं कर्मेंद्रियों के माध्यम से वही प्रकाश विभिन्न प्रकार के विषयों को प्रकाशित करता है इसीलिए एक ही प्रकाश से सबके सब, सब प्रकाशित हो रहे हैं उदाहरण दिया था एक घड़ा हो बहुत बड़ा हो उसमें प्रकाश के लिए बहुत से छेद बना दिए जाए और उसमें एक महाप्रकाश रख दिया जाए और छेदों से बाहर एक ही प्रकाश भिन्न भिन्न दिशाओं में जाता है और भिन्न भिन्न भिन प्रकार का प्रतीत होता है उसी प्रकार यहां भी एक ही आत्मप्रकाश है उसी के माध्यम से इंद्रियाँ प्रकाशित कर रही हैं आत्म से भिन्न दूसरा प्रकाश नहीं है ज्ञान शक्ति जो अंतकरण में है उसके माध्यम से उसकी ज्ञाता संज्ञा हो जाती है और कर्म शक्ति के माध्यम से उसकी कर्ता संज्ञा हो जाती है वही ज्ञाता कर्ता करके यहाँ प्रतीत होता है इसमें एक विस्तार जो सुरेश्वराचार्य भगवान ने अपने वार्तिक में लिखा है उसमें नाड़ी संबंधी कथन का विस्तार किया है शरीर के मध्य भाग में मूलाधार चक्र है उसी से संबंधित होकर के नालियों का पूरा जाल है वह नाड़ी जाल ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के कार्य में सहयोग देता है नाड़ी जाल के अंदर से रक्त संचार होता है और उसी से यह सारी की सारी प्रक्रिया चलती है उसमें सुसुमना नाड़ी का संबंध किस प्रकार ब्रह्मरंध्र से है ईड़ा का पिंगला का कैसे वायु से संबंध है अन्य विभिन्न प्रकार की नाड़ियाँ किस प्रकार विभिन्न कार्यों में सहयोग देती है इसका एक विस्तृत वर्णन है पर पूरे में तात्पर्य एक ही निकला कि एक ही प्रकाश विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है अब उसमें अनुभूति बता दिया कि जाना में, मैं मैं कि व्याप्ति के बिना यह सिद्ध नहीं होता है तो मैं पूर्व सिद्ध होता है और यह पश्चात सिद्ध है मैं के बिना यह की सिद्धि नहीं है इसलिए जाना के अंदर जो अनुभूति है मैं की उससे यही निर्धारित होता है कि जानने वाला एक ही है दूसरा नहीं दूसरे में यह बता दिया कि उस परमेश्वर की माया शक्ति विलक्षण है बड़े बड़े विद्वान उसमें मोहित हो जाते हैं और विवेक से रहित होकर के भिन्न भिन्न प्रकार का निश्चय कर लेते हैं कोई शरीर को ही आत्मा मान लेता है कोई मन को ही आत्मा मान लेता है कोई क्षणिक बुद्धि को ही आत्मा मान लेता है कोई शून्य को ही मा आत्मा मान लेता है इस प्रकार विभिन्न प्रकार का भ्रमजाल माया शक्ति ने उत्पन्न करके रखा है जब तक यह साधक जगत से वैराग्य प्राप्त करके गुरु की शरण में नहीं जाता है तब तक माया की आवरण शक्ति दूर नहीं होती है और उसको भ्रम बना रहता है संदेश से रहित नहीं होता है इसके बाद एक प्रश्न आया था शून्यवादी का कि नित्य आत्मा यदि कोई होता तो सुसुप्त में भाषित होना चाहिए पर सुसुप्त में तो कुछ भी ज्ञान नहीं होता है इसलिए यह निर्धारित होता है कि शून्य से ही सबकी उत्पत्ति हुई है शून्य से उत्पत्ति कैसे होगी कहा सभी क्षणिक है सभी शून्य है चार भूतों के परमाणु हैं ये भी क्षणिक हैं वे पंचस्कंध मानते हैं सारे व्यवहार के लिए रूप स्कंध विज्ञान स्कंध संज्ञा स्कंध संस्कार स्कंध और एक वेदांत स्कंध वेदना स्कंध ऐसे पंचस्कंध का उनका सिद्धांत है उसी के आधार पर सारा व्यवहार मानते हैं उसमें स्वरूप स्कंध क्या है विषय और इंद्रिया ये है रूप रूपस्कंध और इनका जो ज्ञान हो रहा है उनकी दृष्टि में यह विज्ञान स्कंध है संज्ञा स्कंध में जाति आदि है गुण है जैसे आपने गौ एक संज्ञा कर लिया उसमें गोत्र जाति रहेगी उसमें सफ़ेद लाल काला इत्यादि गुण रहेगा वह चल रही है चलती हुई गाय का क्रिया के साथ संबंध हो जाएगा इस तरह संज्ञा स्कंध मानते हैं राग द्वेश पुण्य पाप ये संस्कार स्कंध हैं वेदना स्कंध में सुख दुख और मोक्ष मानते हैं ये कहते हैं पंचस्कंध हैं यद्यपि ये सब क्षणिक हैं फिर भी पंचस्कंध के माध्यम से सारा का सारा व्यवहार चलता है पर यदि आप शून्य मान लेंगे तो इसका संघात इनका संपर्क कौन बनाएगा बिना चेतन के तो इनका संपर्क नहीं हो सक बन सकता चेतन कोई हो तो बहुत प्रकार के अवयव होने पर भी एक विवेकपूर्ण ढंग से नियोजित कर सकता है वहाँ पर जहाँ कोई चेतन सत्ता है ही नहीं एक शून्य ही है तो वहाँ संघात योजन क्यों है तुम्हारी दृष्टि से जब सब शून्य ही है तुम तपस्या काहे के लिए करते हो जब कुछ है ही नहीं तो तपस्या काहे के लिए इत्यादि सारी चीज़ें हैं मुख्य चीज़ें हैं चेतन के बिना नियमित प्रवृत्ति नहीं हो सकती है व्यवहार में एक नियमित प्रवृत्ति देखी जाती है वह चेतन के बिना संभव नहीं है इस प्रकार यहां बता दिया कि जैसे सूर्य राहु से आच्छादित हो जाता है तो मालूम होता है कि सूर्य नहीं है पर सूर्य नहीं है यह बात नहीं वह राहु भी सूर्य से ही प्रकाशित हो रहा है बादल से ढक जाए सूर्य तो हम कहते हैं कि सूर्य नहीं है अरे सूर्य कैसे नहीं है बादल भी उसी से प्रकाशित हो रहा है आवरण भी उसी से प्रकाशित हो रहा है आवरण का लाहित भी उसी से प्रकाशित हो रहा है आत्मा का अपलाप कोई भी नहीं कर सकता सबको आप हटा सकते हैं सबका आप निषेध कर सकते हैं अपना निषेध कैसे करेंगे निषेध करने वाला कौन रहेगा सबका निषेध तो किया जा सकता है पर स्व का निषेध नहीं किया जा सकता क्योंकि स्व का निषेध कौन करेगा जो करेगा वही स्व होगा वही आत्मा होगा इसलिए चाहे वह कोई भी पक्ष हो स्व का निषेध करने में समर्थ नहीं है तो स्व का निषेध करने वाला यह बौद्ध दर्शन विवेकी के द्वारा अग्राह्य है अपने यहाँ एक बहुत विलक्षणता है बुद्ध को हम अवतार मानते हैं और बौद्ध दर्शन का खंडन करते हैं बुद्ध ने जो उपदेश दिया वह दर्शन नहीं है उपदेश दिया तो वह उपदेश ग्राह्य है उनका उच्च कोटिका तपोमय जीवन आदर्श है पर अपने यहाँ भगवान भी यदि वेद के विरुद्ध कोई बात कहता है तो वह मान्य नहीं है वेद भगवान का प्रकट किया हुआ संविधान है संविधान के विरुद्ध वह भी नहीं बोल सकता है जब संविधान बन जाता है तो संविधान बनाने वाला भी संविधान के विरुद्ध नहीं बोल सकता ऐसे वेद रूपी संविधान भगवान ने सृष्टि के आदि में प्रकट किया जीवों के कल्याण के लिए वह हमारे संविधान के समान है हम सभी बातों को उसी पर कसते हैं उसके अनुकूल है तो मान्य हैं अनुकूल नहीं है तो मान्य नहीं है उसके प्रतिकूल नहीं होना चाहिए भले ही उसमें नहीं कहा गया हो जितना प्रतिकूल भाग है उसको हम नहीं मानेंगे उसमें भी चार भाग है सोत्रांतिक वैभासिक, योगाचार माध्यमिक सोत्रांतिक बाह्य को मानते हैं पर सब क्षणिक मानते हैं क्षणिक होने से बाह्य पदार्थ अनुमेय है ऐसी उनकी मान्यता है वैभासिक कहते हैं कि बाह्य पदार्थ है और वह प्रत्यक्ष है अनुमेय एवं प्रत्यक्ष मानने वाले होने से सोत्रांतिक एवं वैभाषिक सर्वास्तित्ववाद वादी कहे जाते हैं विज्ञानवादी कहते हैं बाह्य वस्तु कोई है ही नहीं एक क्षणिक विज्ञान है उसका प्रवाह चल रहा है घट ज्ञान मठ ज्ञान पट ज्ञान प्रवाह चलता है वह एक क्षण में ही उत्पन्न हो हो नष्ट हो जाता है उसका प्रवाह है वही है यह प्रत्यभिज्ञा भी भ्रम है यह भ्रम से मालूम होता है उनकी दृष्टि से कोई आत्मा भी है तो वह क्षणिक ही है क्योंकि बुद्धि रूप आत्मा है और बुद्धि क्षणिक है वे क्षणिक विज्ञान को आत्म रूप करके मानते हैं पर शून्यवादी तो मानते ही नहीं ऐसे चार विभाग उनके दर्शन में है चार विभाग बुद्ध ने नहीं बनाए उन्होंने तो उस समय की जो कुरुतियां थी उन कुरुतियों को दूर करने के लिए एक उपदेश किया और वह उपदेश मानव जीवन से संबंधित उपदेश है वह शास्त्रीय उपदेश था उसका विरोध नहीं है पातंजल योग दर्शन है उसका सारा का सारा प्रक्रिया भाग हमें स्वीकार है उसको अपने साधन में लेते हैं पर सिद्धांत में जो अनेक पुरुष प्रकृति का स्वातंत्र प्रकृति में कर्तृत्व और पुरुष में भोक्तृत्व ये जो भेद है इन तीन बातों को वेदांत नहीं स्वीकार करता क्योंकि श्रुति के विरुद्ध पड़ता है बाकी सारी चीज़ें हम स्वीकार करते हैं यह जो प्रक्रिया है यह समझने की बात है सिद्धांत की बात जहाँ पर आती है तो वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध कोई बात आती है तो हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं पर साधन अंश जीवन का आदर्श बुद्ध जी के जीवन का जो आदर्श है महावीर के जीवन का जो आदर्श है तपस्या है इस तपस्या को तो हम स्वीकार करते हैं आदर्श रूप में स्वीकार करते हैं बहुत विलक्षणता है इसमें विचार शैली अलग अलग होने पर भी जीवन आप देखेंगे सबका त्यागमय है संसार से विरक्त हैं एक आदर्श जीवन दिखाई देता है खंडन की जो प्रक्रिया है वह सिद्धांत की दृष्टि से होती है साधना की दृष्टि से उसका खंडन नहीं होता है यह बात ध्यान में रखनी चाहिए यहाँ कहा कि जो सन्मात्र परमात्मा है जब करण का उपसंहार हो जाता है तो सुसुप्त के समान मालूम होता है कर्ण का ज्ञान नहीं होता उस अवस्था का भी प्रकाश होता है तभी यह जग करके कहता है कि मैं ही जगा मैं बड़े सुख से सोया कुछ भी भान नहीं हुआ वहाँ जो आत्मा का अस्तित्व न हो तो प्रत्यभिज्ञा कैसे होती यह जो प्रत्यभिज्ञा होती है यह प्रत्यभिज्ञा ही आत्मा के सर्वत्र अस्तित्व को सिद्ध करती है और इसी से सिद्ध होता है कि सभी स्थितियों में आत्मा है वह कहता है कि मैं ही जग रहा था काम करते करते थक गया फिर लेट गया निद्रा आ गई फिर सपना देखा फिर पता नहीं कब गाड़ी निद्रा में चला गया मैं ही अभी उठा हूँ जागृत स्वप्न सु तीनों अवस्थाओं का जो अनुभव करने वाला है ये तीनों अवस्था से पृथक है यह तीनों अवस्थाओं का संबंध परस्पर नहीं है जागृत में स्वप्न नहीं है स्वप्न में जागृत नहीं है सुसुप्त में स्वप्न नहीं है स्वप्न में सुसुप्ति नहीं है यह तीनों एक दूसरे में नहीं है पर आत्मा का अस्तित्व तीनों में है इसलिए आत्मा तीनों अवस्थाओं से भिन्न हुआ मैं का जो अर्थ हुआ वह तीनों अवस्थाओं से भिन्न हुआ वह तीनों अवस्थाओं में अनुसूत रहा तीनों अवस्थाओं में अनुस्युत है अतः तीनों अवस्थाएं उसी में कल्पित हुई इसीलिए वह आधारभूत दर्पण के समान है एक आत्मा से अलग अस्तित्व नहीं है अब यह शंका जहां पर उद्भूत होती है कि आपने कहा यह प्रत्यभिज्ञाते यह प्रत्यभिज्ञा क्या है इस प्रत्यभिज्ञा शब्द पर जरा विचार करो एक प्रत्यभिज्ञा दर्शन भी है प्रमाण बताए गए हैं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति एवं अनुपलब्धि किंतु प्रत्यभिज्ञा नाम का प्रमाण तो कहीं प्रमाण में दिखाई नहीं देता है हम प्रतिभिज्ञा के आधार पर आत्मा का नित्य अस्तित्व कैसे मान लें प्रामाणिक होना चाहिए प्रमाण से सिद्ध वस्तु ही ग्राह्य हो सकती है और प्रत्यभिज्ञा नाम का प्रमाण तो कहीं देखा ही नहीं गया स्मृति आता है पर प्रमाण के रूप में नहीं आता है तो प्रत्यभिज्ञा स्मृति है या प्रतिभिज्ञा स्मृति से अलग है प्रत्यभिज्ञा बलात् आत्मा स्थाई निर्धार्यते यदि क्षेत्रचार्य भगवान कहते हैं प्रत्यभिज्ञा के बल से यदि आत्मा की नित्य स्थिति हो आप निर्धारित करते हैं तो का नाम प्रत्यभिज्ञा प्रतिभिज्ञा किसका नाम है किंवा तपस्या करणम और उसका कारण क्या है किसया करण और उसका कारण क्या है प्रत्यक्षादि प्रमाणों में प्रत्यभिज्ञा की गिनती नहीं है अतः इस आशंका को दूर करने के लिए अगला श्लोक है बाल्यादिस्वी जागृदादिशु तथा सर्वास्वस्थास्वी व्याृत्ता स्वुर्तमितफुर स्फुर सदा करोति प्रकटी यो मुद्रया भद्रया तस्म श्रीगुरमूर्त नमीद्रीदक्षिणात प्रत्यजता प्रत्याज्ञा तथा स्मृति में कुछ अंतर है क्या अंतर है प्रत्यक्ष प्रमाण से आपको पहले अनुभव होता है अनुभव जिसका होता है वह इस विषय एवं अनुभव बाद में हमारे सामने नहीं रहते हैं उसका संस्कार बुद्धि में रहता है उसी संस्कार को लेकर जब आप एकांत में बैठते हैं तो उसकी स्मृति होती है संस्कार स्मृति होकर के प्रकट होता है प्रत्यभिज्ञा ऐसा नहीं प्रत्यभिज्ञा है पहचान प्रत्यभिज्ञा में जो विषय आपको पहले प्रत्यक्ष था वही विषय अभी आपको प्रत्यक्ष हो रहा है जैसे सोयम देवदत्ता के विषय में एक देवदत्त नाम का बालक था जो आपके साथ पढ़ता था आपका सनमित्र था पच्चीस वर्ष पहले आपके साथ रहा था काशी में और आप पच्चीस वर्ष के बाद देख रहे हैं उसको अब उसकी अवस्था बदल गई उसका स्वरूप बदल गया स्थान बदल गया देश काल सब बदल गए पर उसको सामने देख रहे हैं सोयम देवदत्ता वही देवदत्ता है यह प्रत्यभिज्ञा है स्मृति में ऐसा नहीं है पर प्रत्यभिज्ञा पहचान होती है तो पहचान में वह वस्तु दूसरी उपाधि सहित हमारे सामने में है पहले दूसरी उपाधि सहित हमारे सामने थी किंतु जब दोनों उपाधियों का को हम हटा देते हैं तब पहचान हो जाती है कि यह वही है वह भाग त्याग लक्ष्मणा में होता है सृष्टि के पहले परमेश्वर है जगत है नहीं तदैच्छत बहुश्याम प्रजाएत उसने संकल्प किया मैं शक्ति को लेकर बहुत हूँ बहुत स्वरूप लेकर प्रकट हो गया फिर तत्सृष्टवा तदेव अनु प्राविश के अनुरूप वह सृष्टिकर जहाँ अंतकरण था अंतकरण में प्रतिफलित हो गया प्रवेश कर गया प्रतिफलित होने से उसकी उपाधि दूसरी हो गई अब इस समय उसकी उपाधि क्या हो गई बहुत अंतकरण से थे बहुत अंतकरणों में आभास रूप से वह प्रतिफलित हुआ तब उसकी उपाधि कार्य करण संघात हो गई जैसा हमने कहा था एक सूर्य है पर दस हजार घड़े पानी भर के रख दिया दो दस हजार तो दस हजार सूर्य दिखेंगे सूर्य का जल में प्रवेश जैसे है उसी प्रकार आत्मा का बुद्धि में प्रवेश है और सूर्य का जल में प्रवेश होने पर भी सूर्य ज्यो का त्यों है उसी प्रकार बुद्धि में प्रतिफलित होने पर भी आत्मा ज्यो का त्यों है जैसे दस घड़े रूप उपाधि से सूर्य दस दिखाई देने पर भी एक ही है इसी प्रकार परमात्मा अनंत रूप में दिखाई देने पर भी एक ही है अब इसको पहचान नहीं हो रही है अपने स्वरूप की क्योंकि यह उपाधि से युक्त हो गया है पहचान नहीं हो रही है इसको बताया भी जाए कि तुम सूर्य हो तो यह मानने को तैयार नहीं है कैसे मान ले एक घड़े के अंदर परिच्छिन कंगाल कैसे मान ले कि मैं व्यापक सूर्य हूँ पर जब गुरु की कृपा से शास्त्र की कृपा से धीरे धीरे घड़े का संग जल का संग एवं प्रतिभास भाव का परित्याग कर देता है कि इसमें मैं नहीं हूँ और जब बिंब में वह पहचान होती है कि अरे यह मैं हूँ बीच में भी यही था पर पहचान नहीं थी पहचान हो गई क्योंकि सृष्टि के आधे में उसी ने प्रवेश किया था तब पहचानता है कि यह पहले वाला मैं हूँ तब यही ही हो जाता है कि यही मैं हूँ मैंने ही प्रवेश किया था यह पहचान प्रत्यभिज्ञा है यह स्मृति नहीं इतने काल में भूल गया था परंतु अरे यही मैं हूँ मैंने ही तो सभी घड़ों में प्रवेश किया था तब सर्वात्म भाव का उदय हो जाता है मैं का अनुसंधान चल रहा है अब आप यहाँ अनुभव करिए कि मैं का स्वरूप क्या है आपका शरीर छोटा था धीरे धीरे बढ़ा पहले शिशु अवस्था थी शरीर की फिर बाल अवस्था कुमार अवस्था युवा अवस्था एवं वृद्धावस्था आ रही है तो इसमें शुरू से ही एक मैं का काम कर रहा है जो मैं बालक शरीर में था जो मैं शिशु शरीर में था वही मैं युवा शरीर में हुआ वही मैं वृद्ध शरीर में होगा वही मैं शरीर बदलते रहने पर भी नहीं बदल रहा है ऐसा नहीं होता है कि शिशु शरीर में दूसरा था बाल शरीर में दूसरा था युवा शरीर में दूसरा था ऐसा कभी नहीं होता है यही होता है कि मैं था यदि शिशु शरीर से वृद्धावस्था तक शरीर में इतना परिवर्तन हो गया वह शरीर रहा ही नहीं विचारशील कहता है कि जो शरीर अभी है दूसरे क्षण में वह शरीर नहीं रहेगा क्योंकि दूसरे क्षण में वही शरीर रहे तो बूढ़ा कोई हो ही नहीं सकता है परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है कुछ काल बाद प्रतीत होता है परंतु प्रतीक्षण परिवर्तन न हो तो कुछ काल बाद कैसे बदलेगा प्रतिक्षण इसमें परिवर्तन होते रहने पर भी मैं वही रह जा रहा है शरीर के बदलने से में मैं बदला नहीं तो इस शरीर को दूसरे शरीर को धारण करने में मैं कैसे बदल जाएगा एक कपड़ा निकाल कर दूसरा कपड़ा पहनने से थोड़े ही बदल जाएगा शरीर बाल्यादिशू बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक निरंतर परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन में जो मैं है वह एक ही अनुच्यूत है इसी प्रकार जागृद आदि स्वाप जागृदादि सुपी, जागृत अवस्था में जो आप हैं वही आप सपने में जाते हैं दूसरा नहीं चला जाता है जागृत अवस्था का अनुभव करने वाला तथा स्वप्नावस्था का अनुभव करने वाला अलग अलग है क्या ऐसा तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है वह कहता है कि मैं जागृत अवस्था में था आज स्वप्नावस्था में विलक्षण खेल देख लिया फिर गहरी निद्रा में सो गया देखिए अवस्थाएँ एक दूसरे से अलग हो जाती हैं शिशु अवस्था से बाल अवस्था अलग है बाल अवस्था से युवा अवस्था अलग है युवा अवस्था से वृद्धा अवस्था अलग है पर बाल अवस्था में जो मैं था वही युवा अवस्था में है युवा अवस्था में जो मैं था वही वृद्धा अवस्था में है देखो मैं नहीं बदल रहा है केवल अवस्था बदल रही है एक अवस्था को दूसरी अवस्था में एकत्रित नहीं कर सकती जागृत स्वप्न नहीं है स्वप्न जागृत नहीं है पर जागृत का अनुभव करने वाला जो है वही स्वप्न का अनुभव करने वाला है दूसरा अनुभव नहीं कर रहा है वही सुसुप्त का अनुभव कराने वाला है और फिर वही जागृत का अनुभव करने वाला है जैसे तीन कमरे आप बना लीजिए एक कमरे में आप सारा व्यवहार करते हैं दूसरे कमरे में बैठक आप सुख विचार करते हैं खाते पीते हैं तीसरे कमरे में आप सो जाते हैं तो आप कमरा तो नहीं हो जाएंगे आप तीनों कमरों से अलग रहेंगे कि नहीं इसी प्रकार मैं का जो अर्थ है वह जागृत में व्यवहार कर रहा है इस कमरे को छोड़कर स्वप्न कमरे में चला जाता है वहां अपने ढंग का व्यवहार करता है अब उसके बाद तीसरे सुसुप्ति कमरे में चला जाता है वहां सो जाता है फिर वहां से निकलकर यहां चला आता है इस तरह जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूप तीनों अवस्थाओं से कौन पृथक हो गया आप में मैं ही पृथक हूँ आप तीनों अवस्था से पृथक हैं और तीनों शरीरों से पृथक हैं इतना ही नहीं किंतु सर्वास्वस्था स्वि कोई बहुत गरीब हो गया पर बाद में करोड़पति हो गया जो बहुत गरीब था वही करोड़पति हुआ क्या मालूम होता है ऐसा तो नहीं मालूम होता कि गरीब दूसरा था और करोड़पति दूसरा हो गया भयंकर बीमारी ने किसी को पकड़ लिया मरण हो गया फिर डॉक्टर लोगों ने इलाज किया कुछ काल में धीरे धीरे ठीक हो गया तो जो बीमारी का अनुभव कर रहा था वही स्वास्थ्य का अनुभव कर रहा है दूसरा तो नहीं कर रहा है सभी अवस्थाओं में अनुसूत एक ही है जानने वाला उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है वह वैसा का वैसा ही है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं है यहाँ तक कि व्यक्ति पागल हो जाता है और कुछ काल बाद ठीक हो जाने पर कहता है मैं पागल हो गया था ठीक हो गया हूँ मैं को नहीं छोड़ता मूर्छित हो जाता है पर कभी नहीं सोचता कि मैं नहीं था यह कहता है मुझे कुछ नहीं पता था सुसूर्पि से उठने के बाद किसी को शंका नहीं होती कि मैं था कि नहीं वहाँ कुछ भान नहीं हुआ जगत का यह तो बोलेगा पर मैं नहीं था ऐसा नहीं कह सकता मैं के विषय में किसी को कोई शंका नहीं होती मैं का अस्तित्व नित्य है उसी अस्तित्व के आधार पर यह सारा का सारा जगत है यह सब बदल रहा है प्रतिक्षण चित्र बदल रहा है पर पर्दा नहीं बदल रहा है वह ज्यो का त्यों है वही तीव्र गति से चित्र दौड़ रहे हैं पर पर्दा हिला तक नहीं धू धू करके पर्दे पर अग्नि दिखी पर पर्दा गर्म नहीं हुआ बड़े बड़े बाढ़ के दृश्य आपने देखा पर पर्दा गीला नहीं हुआ ठीक वैसे ही आपका स्वरूप है या मैं वैसा ही है इसमें कितने शरीर भाषित हो गए कितनी अवस्थाएं भाषित हो गई कितने प्रकार का जगत का भान हो गया कितने प्रकार की परिस्थितियों का भान हो गया कितने सुख दुख का भान हो गया ये सारा भान होने पर भी आप वैसे के वैसे ही हैं इसी को कहते हैं बाल्या बाल्यादिस्वी जागृदादिसु तथा सर्वा सर्वास्वस्थास्वपी ये अवस्थाएं एक दूसरे से अलग होती हैं एक अवस्था दूसरी अवस्था नहीं कही जाती है स्वप्न अवस्था को जागृत नहीं कहते जागृत अवस्था को स्वप्न नहीं कहते हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल पृथक है बाल अवस्था युवावस्था नहीं है युवावस्था का बाल अवस्था नहीं है पर अनुवर्तमानम एक तत्व इसमें अनुगत है ये तो भिन्न भिन्न है पर एक तत्व इनमें अनुगत है कैसे जाने के अनुगत हैं अहम मैं मैं शरीर में निरंतर स्फुरित हो रहा है मैं ही दरिद्र था तो मैं ही धनी हो गया ये मैं शरीर में अनुगत हो रहा है अंतअ अहमति सदा स्फुरंतम यही आपका स्वरूप है इस स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए जो उपाधि भाग टूट जाता है तो साधक के स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाती है मैं का संबंध जब तक उपाधि से बना रहेगा तब तक आप शुद्ध मैं में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएंगे और मैं इन संपूर्ण उपाधियों से पृथक जब हो जाएगा तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा बात तो इतनी है इस समय मैं भी आपके मूल स्वरूप में कोई डिप्लो नहीं है आपके स्वरूप में कोई समस्या नहीं है न होने पर भी जो समस्या का भान हो रहा है यह कैसे टूटे यह तो बड़ा मुश्किल है इसका टूटना मुश्किल हो रहा है स्वप्ने खा पीकर बंद कमरे में सुला दिया कोई समस्या नहीं पर आप सपने में भूख का अनुभव कर रहे हैं उस समय भी क्या कोई समस्या है पर अनुभूति हो रही है भूख रूप समस्या की यद्यपि समस्या नहीं है पर भी अनुभूति हो रही है न हो और ना दिखाई दे यही माया है अब जो अनुभूति हो रही है वह कैसे मिटे तब तक समस्या की अनुभूति होती रहेगी जब तक आज जागेंगे नहीं जगने के बाद ही समस्या का समाधान होगा नहीं तो एक समस्या को मिटाओ तो दूसरी समस्या आ जाएगी जब तक सोया है तब तक कौन समस्या उसके सामने प्रकट हो जाए इसका कोई निर्णय नहीं है जगने के बाद कुछ नहीं स्वरूप से सो करके यह अनुभव कर रहा है जब तक स्वरूप में जागेगा नहीं तब तक समस्या का अंत नहीं है अब सपने में भूख लगी है किसी ने खिला दिया तो थोड़ी देर के लिए समस्या दूर हो गई इतने में लगा कि बाघ आ रहा है उसको खाने के लिए फिर समस्या हो गई क्या करें जब तक आप मैं के वास्तविक स्वरूप में जगेंगे नहीं तब तक स्वरूप में समस्या न होते हुए भी आप समस्या के भान को रोक नहीं सकते इतना है कि कुछ आधार बना लेंगे तो समस्या कुछ कम हो जाएगी यदि पूर्व पुण्य उदय हो गया तब आपकी समस्या कुछ कम हो जाएगी ऐसा हो सकता है पर वहाँ भी समस्या का मूल तो बना हुआ है दूसरी समस्या हो जाएगी इसी समस्या के समाधान में हमारा जीवन बीत रहा है पैसा नहीं है तो पैसा कमाने में लगा है पैसा है तो दूसरी समस्या आ जाती है लड़का कहना नहीं मानता समस्या तो दूसरी आ गई पहले तो वैसे पैसे के लिए परेशान था लड़का नहीं था तो लड़के के लिए परेशान था और बड़ा बड़ा प्रयास किया तो पैसा भी हो गया लड़का भी हो गया अब समस्या आ गई लड़का सुनता ही नहीं अब लड़का स्वतंत्र हो गया समस्या तो है ही अनुभव होगा ही जब तक हम जगेंगे नहीं इस मिथ्या समस्या का समाधान नहीं होगा यह समस्या तो बनी रहेगी समस्या कर्म संस्कार के अनुसार घूमती रहेगी जैसे कर्मों का भोग होगा वैसी बुद्धि हो जाएगी जैसी बुद्धि हो जाएगी वैसी समस्या बन जाएगी समस्या होने में देरी नहीं लगती पुण्य कर्मों का भोग चल रहा है आपका इसी में एक पाप कर्म का भोग आया फिर समस्या बन गई शाम को उतनी समस्या नहीं थी सवेरे उतनी समस्या हो गई कहने का तात्पर्य यह है कि समस्या का मूल कहाँ है समस्या को दूर करते रहने पर भी उसका पूर्णता समाधान नहीं होता वृद्ध लोगों से पूछकर देख लो जन्म लेकर के वृद्धावस्था तक समस्या के समाधान में लगे थे पर उनकी समस्या दूर हो गई क्या वृद्ध की समस्या दूर नहीं हुई एक महात्मा से सुना एक जगह एक वृद्धाश्रम था बड़ी सुविधा वहाँ पर है सत्संग करना चाहो तो सत्संग है टीवी देखना चाहो तो टीवी देखो हमने कहा वहाँ तो कोई दुख नहीं होगा वृद्धों को क्या दुख है कहा महाराज जी पूछिए मत रविवार के दिन किसी का लड़का मिलने के लिए आया वृद्ध से दूसरे का लड़का नहीं आया तो उसका दिमाग पागल हो गया लड़का आया बहू नहीं आई हम तो गए नहीं पर पूछ कर पता लगाते रहते हैं अब समझ लीजिए लड़का आया पर बहू नहीं आई तो उसका सुख चला गया हमारे प्रति उसका भाव भी नहीं है किसी का लड़का फलफूल लेकर ले के आया और किसी का लड़का खाली हुआ आया दुख उत्पन्न हो गया दुख कहीं खोजना नहीं पड़ता यह बात बड़ी विलक्षण है कहाँ कौन सा संस्कार उदय हो जाए पता नहीं होता शायद यह बात स्वामी जी पूज्य कृष्णानंद जी विरक्त ने सुनाई थी जहाँ ये वृद्धाश्रम देखने गए थे कहने का तात्पर्य यह है कि समस्या का मूल नहीं खोजता यह व्यक्ति क्योंकि मैं का अनुसार नहीं करता कि मैं का वास्तविक स्वरूप क्या है मैं अपने शुद्ध जगह बैठ जाए तो कोई समस्या नहीं है और मैं जहां अशुद्ध जगह बैठ जाए तो दुःख ही दुख है जहां कचरा फेंका जा रहा है वहां आप बैठ जाएँ तो आपका शरीर कैसे शुद्ध रहेगा आप कितना भी चिल्लाएं आप बैठे ही ऐसी जगह हैं अब ऐसी जगह बैठे हैं तो आपका शरीर शुद्ध नहीं रह सकता इस शरीर में बैठ जाए तो आपकी शुद्धि सब गायब हो जाएगी इसमें सब तरह से अशुद्धि ही अशुद्धि है अपने मैं को ऐसी जगह बैठा देते हैं जहाँ पर समस्या ही समस्या है आपका जो स्वाभाविक मैं है वह ढक जाता है आपका मैं शुद्ध है दर्पण के समान है पर आपने उसको बैठा दिया दूसरी जगह और उस जगह की समस्या उसमें भाषित होने लगी इससे आप दुखी सुखी होने लगे इतना ही है और तो कोई बात नहीं अब यह कैसे दूर हो गुरु ही दूर कर सकता है कब दूर कर सकता है जब जगत का भजन छोड़ कर के गुरु का भजन करता है भजताम जब जगत का भजन छोड़ देता है तब इसके अंदर पक्का हो गया कि जगत हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है जिसके पास जो चीज़ है ही नहीं वह दे कहाँ से सकता है नहीं दे सकता तब आप गुरु की शरण में जाएंगे किसके लिए गुरु के पास जो तत्व है वह पालें तब आप गुरु का भजन करेंगे तब आप ईश्वर का भजन करेंगे जब तक यह स्थिति नहीं होगी तब तक आप ईश्वर का भजन नहीं करेंगे स्थिति न होने के बावजूद भी यदि ईश्वर को पकड़ेंगे तो वह पकड़ जगत के लिए होगी ईश्वर के लिए नहीं होगी ईश्वर के लिए ही ईश्वर को पकड़े इतना ध्यान दीजिए एक व्यक्ति ईश्वर का भजन कर रहा है बहुत एकाग्र दिखाई दे रहा है उसका उतना बड़ा महत्व तो नहीं है आप माला जपते हैं उसका उतना महत्व तो नहीं है सौ माला क्यों जपते हैं इसका बड़ा महत्व तो है हाँ भाई भारतीय परंपरा बलूत विलक्षण है ओंकारेश्वर में एक महात्मा थे बहुत पहले की बात है रात भर बैठ करके जप करते थे हमने कहा यह महात्मा रात भर जब करता है तो थोड़े दिन तक मैं देखता रहा फिर हमने पूछ लिया एक महात्मा से तो उन्होंने कहा कि वह बाएं हाथ से जब करता है हमने कहा दाएं हाथ में बोटादी होगी छोटा छोटादी होगी कहा नहीं हमने उससे पूछा है कि उसका एक शत्रु है उसको मारना है तो उसमें बाएं हाथ से जब करने का विधान है अतः जब करता है ऐसा महात्मा ने कहा अरे हमने कहा महात्मा रात रात भर बैठ कर के जब करता है पर क्यों करता है लक्ष्य क्या है यह जो सिद्धांत है उसको ठीक समझ के रखना चाहिए और सदा मानना पड़ता है भारतीय परंपरा परम्परापरा के जो सिद्धांत है इनको कोई काट नहीं सकता ये तीनों काल में एक समान चलते हैं आज देखिए एक सैनिक बीस शत्रु को मार डालता है उसको महावीर पदक मिलता है कोई एक चाकू दिखा देता है उसको फांसी होती है विष को मार दिया भून दिया उसको महावीर पदक क्यों मिलता है देखो उसकी दृष्टि में मारा नहीं विष को विष को मार करके भी नहीं मारा भारतीय अहिंसा को समझने की आवश्यकता है हिंसा एक वृद्धि है और जो इसको नहीं समझता है उसको हिंसा एवं अन्य सभी के विषय में ढोंग करना पड़ता है हिंसा एक वृत्ति है सीमा पर स्थित सैनिक ने किसी को नहीं मारा उसने अपने कर्तव्य का पालन किया देश की रक्षा की उसे भारी पुरस्कार मिलना चाहिए मिलता भी है एक ने चाकू दिखाया पर क्यों दिखाया उसको मारने के लिए दिखाया उसकी संपत्ति लूटने के लिए दिखाया इसकी दृष्टि गलत है उसकी दृष्टि गलत नहीं है उसकी दृष्टि सही है इसलिए उसको महावीर पदक मिलता है इसकी दृष्टि गलत है इसलिए इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है भज जो लोग जगत के लिए भगवान का भजन नहीं करते हैं किंतु भगवान के लिए अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए सच्चाई से भगवान का भजन करते हैं गुरु का आश्रय ले लेते हैं तो गुरु उनको कैसे ज्ञान दे देता है प्रगटी करोति प्रगति यो मुद्रया भद्रया मुद्रा शब्द आगम में रहस्यात्मक है आगम में मुद्रा शब्द का अर्थ है मोदयति मोदयती इति मुद्रा अब देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब वाणी का प्रयोग करता है तो उसके हाथ में एक प्रकार की मुद्रा बनती रहती है वह बनाता नहीं है वह जान बूझ करके नहीं बनाता है पर हाथ एक स्थिति में चला जाता है मुख एक स्थिति में चला जाता है इसका मतलब है कि उसका कुछ न कुछ संबंध है कि नहीं उस बाहरी उपदेश का हाथ की उस स्थिति से संबंध है कि नहीं न कुछ न कुछ यदि संबंध न हो तो ऐसा होता क्यों दृष्टियों ने बड़ा गहन अध्ययन किया है उसी के आधार पर बाह्य मुद्राओं का प्रचलन हुआ इस प्रकार हाथ की स्थिति हो तो इस प्रकार का संस्कार को बल मिले और इस प्रकार हाथ की स्थिति हो तो ऐसे संस्कार को बल मिले इसलिए ज्ञान को प्रकट करने वाली मुद्रा की किसी को मारने की मुद्रा की किसी को मुख करने की मुद्रा की भी चर्चा आती है ऐसी हाथ की स्थिति एवं शरीर की जो स्थिति है वह उस प्रकार के ज्ञान धारण आदि कार्यों में सहयोगिनी है सामान्य रूप में ज्ञान मुद्रा का स्वरूप यह मानते हैं जिसमें अंगूठा और तर्जनी का योग रहता है तीन अंगुलियां फैली रहती हैं तो ये आपके अंतःकरण को ज्ञानाभिमुख मोदन उत्पन्न करती है और अंतकरण को ज्ञानानुकूल ढालती है मोदयती द्राव्यती इति मुद्रा जो आपके अंदर लक्षानुकूल मोदन उत्पन्न करेगी और फिर लक्षानुकूल आपके अंतःकरण को ढालेगी इसलिए वह मुद्रा है दूसरी चीज आप ध्यान दीजिए मुद्रा क्या है वस्तुतः ज्ञानी पुरुष का प्रत्येक व्यवहार उठना बैठना आदि ये मुद्रा ही है वह कुछ भी उपदेश न करे आप उसके साथ रहिए घंटा दो घंटा दो दिन एक दिन उसके अंतकरण की जो स्थिति है उस स्थिति पर बैठ कर के ही उसका सारा व्यवहार हो रहा है सर्वात्म भाव उसका एक क्षण भर के लिए भी कभी टूटता नहीं स्वरूप स्थिति उसकी एक क्षण के लिए टूटती नहीं उस स्थिति में बैठ करके जो व्यवहार हो रहा है वह कैसा होगा इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते और उसका हो रहा है जिस समय हमको वह करता दिखाई दे रहा है उस समय भी वह कुछ नहीं कर रहा है जिस समय उपदेश देता दिखाई दे रहा है उस समय भी उपदेश नहीं दे रहा है क्योंकि अक्रिय जो स्वरूप है उसमें उसकी प्रतिष्ठा है तो उसका सारा का सारा व्यवहार एकत्व में लीन है जैसे पहले बता दिया विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम उसकी सारी स्थिति दर्पण में केंद्रित है और हमको व्यवहार दिसमान नगरी में दिखाई देता है इसलिए जो ज्ञानी की स्थिति है यही ज्ञान मुद्रा है परमशुराम जी जंगल में जा रहे थे एक पेड़ के नीचे देखा कि एक अवधूत पागल के समान बैठा हुआ है उसके शरीर में धूल लगी हुई है धूल में बैठा हुआ है पर उन्होंने जब ध्यान से देखा उसकी तरफ यह बैठा तो पागल के समान है पर इसकी मुद्रा ऐसी है कि तीनों लोगों का साम्राज्य इसके चरणों के नीचे पड़ा है ऐसा दिखाई देता है चाहे वह व्यवहार करता रहे चाहे बैठा रहे उसकी स्थिति ही ऐसी होती है परशुराम ने देखा कि अहो बड़ा आश्चर्य है हमने छत्रियों को पराजित किया राज्य ले लेकर के ब्राह्मणों को दिया इतने हमने यज्ञ किए लेकिन यह व्यक्ति जो धूल में बैठा हुआ है इसकी तरफ देखने से लगता है कि तीनों लोगों का साम्राज्य इसके चरणों में लौट रहा है वे आकर्षित हो गए और अवधू ढेला फेंकने लगे पर देखा कि ढेला तो उधर से बराबर आ रहा है पर शरीर में लग नहीं रहा है उन्होंने सोचा इसीलिए ये पागल नहीं बोले महाराज आपकी मुद्रा कैसी ऐसी कैसे आपकी स्थिति ऐसी दिख रही है कि तीनों लोकों का साम्राज्य आपके चरणों में है यह कैसे आपको प्राप्त हुआ उन्होंने एक बात कही पर उनको समझ में नहीं आई अवधूत ने कहा दत्तात्रेय तुम्हारे गुरु होंगे उनके पास जाओ कहने का अर्थ है कि मुद्रा माने स्थिति शारीरिक ऐंद्रिक मानसिक जो स्थिति है वह स्थिति ही शिष्य में संक्रांत तो हो जाती है यही स्थिति उसके मैं को जगा देती है यही है वास्तविक भद्रया मुद्रया जो भद्रता स्वात्मान प्रगति करोति यह स्थिति का नाम है जिस समय विंध्याचल बहुत ऊपर जा रहा था उस समय देवता लोग अगस्त के आश्रम में पहुंचे वहाँ की स्थिति देखकर देवता चकित हो गए वहाँ देखते हैं कि बाघिन लेटी हुई है उसका बच्चा दूध पी रहा है इतने में एक मृग का बच्चा आता है और उसके बच्चे को हटाकर दूध पीने लगता है वह सिर उठाती है देखती है और फिर लेट जाती है उसके मन में उस बच्चे को हटाने की वृत्ति ही उत्पन्न नहीं हुई यह कैसे हुआ अहिंसा की प्रतिष्ठा अगस्त जी में है उनसे संबंधित वह आश्रम है उस आश्रम में हिंसा वृत्ति आ ही नहीं सकती दागिन में हिंसा वृत्ति नहीं आ रही है ऐसे ही गुरु में ज्ञान की प्रतिष्ठा है ज्ञान प्रतिष्ठा होने से वहाँ का वातावरण ज्ञान अनुकूल है इसका अनुभव कौन करता है जो संसार से एकदम टूट जाता है जिसका संसार में कहीं गति नहीं दिखाई देती है भज ताम गुरु की शरण में चला जाता है तो वहाँ बैठने मात्र से बिना उपदेश के उपदेश हो जाता है मौन व्याख्या प्रगटित दक्षिणा ब्रह्मत गुरु गुरुतत्व ऐसा है कि वह मौन से ही उपदेश कर देता है अर्थात उसके मौन से ही उपदेश हो जाता है उसकी स्थिति ही उपदेश बन जाती है और शिष्य को आत्मा में प्रतिष्ठित कर देती है जो भजताम भद्रया मुद्रया स्वात्मान प्रगति करोती तस्मय श्री गुरु ये नव इदम श्री दक्षिणामूर्त ऐसे दक्षिणा मूर्ति को हमारा नमस्कार है यहाँ पर इसके द्वारा आपको बता दिया कि एक में किस प्रकार सर्वत्र व्याप्त है और इसी में सारा का सारा जगत कल्पित है ये दोनों उसी की शक्ति है आवरण करना यह भी उसी की शक्ति है और हटा देना यह भी उसी की शक्ति है यही उस शक्ति की कृपा है अनुभव अमृत में ज्ञानेश्वर जी कहते हैं महादेव निराव निरावरण है उस पर कोई आवरण नहीं हो सकता एकदम नंगा उस पर किसी भी उपाधि का कोई संबंध नहीं है उमा भगवती ने देखा कि मेरा पति निरावरण है उसको अच्छा नहीं लगा उसने नाम रूप का पर्दा एक चद्दर छोड़ दी अब सबको नाम रूप ही दिखाई दे रहा है महादेव नहीं पर नाम रूप का पर्दा जिस पर पड़ा है वही महादेव है सबको नाम रूप दिखाई दे रहा है पर महादेव नहीं दिखाई दे रहा है अब भगवती कृपा करे और नाम रूप का पर्दा खींच ले तो जहाँ नाम रूप दिखाई दे रहा है वहीं महादेव दिखे उसी पर्दा की सत्ता पर तो आपको चित्र दिखाई दे रहा है पर चित्र में हमारी दृष्टि केंद्रित हो रही है वहाँ तक नहीं जा रही है जब गुरु कृपा करेगा तो वह शुद्ध में उदित होगा तब आप देखेंगे कि सारा विश्व मुझ में कल्पित हो रहा है एक विचार मानसोल्लास में दिया है यदि इस शून्य को जगत का कारण मान लिया जाए तो शून्य सर्वत्र अन्वित होना चाहिए क्योंकि कारण कार्य में अन्वित होता है फिर आपको अनुभव होगा घट शून्य है घटोष्ठी, घट गट है ऐसा नहीं होगा घट शून्य है ऐसा होगा शून्य सर्वत्र अनुगत है तो घट के साथ भी शून्य लग जाएगा और पट के साथ भी शून्य लग जाएगा और मट के साथ भी शून्य लग जाएगा पर ऐसा थोड़े ही होता है घटोष्ठी सत्ता की अनुगति देखी जाती है शून्य की अनुगति कहीं भी नहीं देखी जाती है इसलिए शून्य नहीं हो सकता है जगत का कारण दूसरी बात क्या है कि यदि प्रत्यभिज्ञा को भ्रम मानोगे तो जगत का व्यवहार कैसे चलेगा आज भोजन करता है उसमें रस आदि सब आता है उसी आधार पर दूसरे दिन वही भोजन मांगता है यदि प्रत्यभिज्ञा भ्रम है तो कैसे यह व्यवहार बनेगा पहले दिन के व्यवहार को दूसरे दिन के साथ जोड़ करके व्यवहार करता है कल जो मीठा खाया था आज के मीठे को देख कहता है वह कल वाला है भले ही ना हो झट प्रत्यभिज्ञा उसको हो जाती है इसका अपलाप कैसे कर सकते हैं इसका अपलाप करोगे तो व्यवहार कैसे करोगे कहा भाई देखो एक बात हमारी समझ में नहीं आती आपने कहा कि चित्त दर्पण से अतिरिक्त कुछ नहीं है तब बंधन किसको हुआ मोक्ष किसको हुआ यह व्यवहार कैसे हो रहा है दर्पण से अतिरिक्त है ही नहीं यह आप सिद्धांत बनाते हैं सारे विश्व को दर्पण दृश्यमान लगरी के समान मानते हैं और दर्पण में ही आपके स्वरूप में ही विश्व कल्पित है तो बंधन किसको हुआ चेतन को बंधन हो नहीं सकता और जड़ तो है ही नहीं बंधन का तो सवाल ही नहीं जड़ में क्या बंधन होना है आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव चैतन्य ही है उसको बंधन होगा नहीं और कल्पित को बंधन होने का तो प्रसंग ही नहीं है फिर बंधन किसको होता है मुक्त कौन होता है स्वरूप तो नित्य मुक्त है नित्य मुक्त हुआ है तो मोक्ष किस काम का और दुनिया भर के सत्संग का आयोजन किसके लिए किया जा रहा है कौन सुनाने वाला और कौन सुनने वाला है यह सारा का सारा व्यवहार कैसे दे रहा है इसका उत्तर देते हैं